बंध तोड़ लेना और अविनाशी से जो नित्य संबंध है सदा सदा से है उसको मान लेना। दो ही बातें होती हैं। हर प्रणाली के साधक के लिए ये अनिवार्य तत्व है कि वह अपने माने हुए अनित्य संबंध को अस्वीकार कर दे अपने लिए उसकी आवश्यकता अनुभव न करे फिर भी एक खास बात यह है कि साधक होने के नाते हम लोगों के जीवन में वास्तविकता का महत्व है सत्य का महत्व है निज स्वरूप के बोध का महत्व है अविनाशी परमात्मा के परम प्रेम का महत्व है इन्हीं शब्दों में कहें इनका बड़ा भारी महत्व तो है फिर भी शरीर धारी होने के कारण संसार से भी संबंध रहता है इसी में साधक के जीवन की सुंदरता है शरीर धारी होने के कारण संसार से संबंध रहता है संपर्क बनता है जगत दिखाई देता है शरीरों को संभालने के लिए जगत से सहायता लेनी पड़ती है और शरीर तथा संसार की आसक्ति से मुक्त होने के लिए शरीरों के द्वारा जगत की सेवा करनी पड़ती है ये भी एक जरूरी बात है अब दोनों ही पक्ष को बहुत ही निर्मलता के साथ हम लोगों को निभाना है अपने में परम स्वाधीनता की मांग है अपने में परम प्रेम के रस की प्यास है तो इस ओर से भी हम आंखें बंद नहीं कर सकते और शरीरों के रहते रहते शरीरों को लेकर जगत के बाहर भी नहीं जा सकते ठीक है कहीं भी जाएंगे अगर शरीर साथ में है उससे मेरा लगाव है तो सारे जगत से लगाव है ऐसा मानना चाहिए जो एक यूनिट में है वो ब्रह्मांड में है संतवाणी में मैंने ऐसा भी सुना कि अपने पास जो एक शरीर दिखाई देता है यह सृष्टि का एक छोटा सा नमूना है ये भी ठीक है जिसकी उत्पत्ति हो जिसमें परिवर्तन हो जिसका नाश हो उसी को संसार करते हैं तो ये सारे लक्षण शरीर पर भी घटित होते हैं इसलिए यह सृष्टि का एक नमूना है छोटा ऐसा मानना पड़ेगा और जब तक यह है अपने साथ तब तक अपने लक्ष्य की सिद्धि के लिए इसको भी कंसीडर करना ही पड़ेगा एकदम उपेक्षा नहीं कर सकते अनुभवी संत ने साधकों की साधना को बहुत ही स्वाभाविक बनाने की चेष्टा की और उसमें जीवन के वैज्ञानिक शक्ति को सामने रखा भौतिक दर्शन को सामने रखा और यह बताया कि शरीर और संसार की निंदा करने मात्र से इनके लगाव से व्यक्ति छूट जाए ऐसा नहीं होता तो इनकी निंदा भी मत करो इनको बुरा भी मत समझो इनको क्षति भी मत पहुंचाओ इनसे रूठ करके अलग बैठने की बात भी मत सोचो बहुत ही स्वास्थ्यकर और बहुत ही हितकर सलाह उन्होंने दी कि एक ही बात अगर तुम्हें जस जाए तो मान लो कि इस शरीर और संसार की सहायता से तुम्हें अविनाशी जीवन नहीं मिलेगा यह बहुत ही जरूरी बात है नाशवान से अपना लगाव तोड़ने के लिए जिसको हम महत्वपूर्ण मानते हैं उसका एक प्रभाव जीवन पर चढ़ा रहता है जिसको हम अपने लिए आवश्यक मानते हैं उससे एक लगाव बना रहता है और जब तक तो बनने बिगड़ने वाले से लगाओ बना रहेगा महत्व उसका अपने पर अंकित रहेगा तब तक उससे छूटना संभव नहीं है ना आखे बंद करने से ना कान बंद करने से ना एकांत में घुसने से इन बाहरी उपायों से संसार का प्रभाव उतर जाए ऐसा नहीं होता तो क्रिया जनित एक सुख होता है उस सुख के प्रभाव से कुछ करने का राग होता है उस राग के रहते हुए क्रिया को रोकना और प्राकृतिक बात हो जाती है प्रश्न केवल इतना है कि जिसको अनुत्पन्न अविनाशी का बोध चाहिए योग चाहिए प्रेम चाहिए उसको अपने जीवन में से उत्पत्ति विनाश युक्त का महत्व निकाल देना चाहिए इतनी सी बात है प्रेम पंथ के जो साधक होते हैं विश्वास पथ के और ईश्वर में विश्वास करना उनका नाम लेना उनकी चर्चा करना जिनको अच्छा लगता है इसी प्रकार की अपनी साधना भी रखते हैं कभी कभी उन साधकों से ऐसी भूल होती है कि विचार पक्ष की आवश्यकता अनुभव नहीं करते और अगर कुछ निर्मम होने की निष्काम होने की नाशवान संसार से संबंध तोड़ने की सब विश्वास एक विश्वास में सब संबंध एक संबंध में विलीन करने की बातें करो तो उनको ऐसा लगता है कि हमको इसकी जरूरत नहीं है ऐसा मैंने सुना है कहीं कहीं ऐसा भ्रम हो जाता है तो स्वामी जी महाराज ने इस तरह की चर्चा में एक बार ऐसा सुनाया हम लोगो को ये कहा कि देखो भाई अगर प्रेम के साथ ज्ञान को नहीं रखोगे तो ज्ञान शून्य प्रेम जो होता है वो काम हो जाता है आसक्ति बन जाती है ऐसा होता है इसलिए प्रारम्भ में आप देख रहे हैं कि जहां प्रेम पंथ की चर्चा आरंभ हुई तो संत कह रहे हैं कि भाई निर्विकारता और मुक्ति तो भक्त होने के लिए सहयोगी साधन के रूप में है। अगर भक्त की पृष्ठभूमि में निर्विकारता नहीं है और निष्कामता नहीं है उसकी उसकी सारी ममता खत्म हो गई हो अपना करके अपने पास कुछ न रहा हो और उसको अपने लिए कुछ नहीं चाहिए तो ममता से मुक्त और कामना से मुक्त जो नहीं हो सकता वो भक्त नहीं हो सकता बहुत बार विश्वास पथ के साधकों में ये भ्रम हो जाता है कि मुझे विचार से क्या मतलब मुझे ज्ञान से क्या मतलब मैं तो विश्वासी ही हूँ लेकिन सच्ची बात यह है कि किसी भी वस्तु के प्रति ममता रह गई जीवन में तो विश्वास सजीव नहीं होता है और किसी भी प्रकार का संकल्प रह गया अपने भीतर तो विश्वास सजीव नहीं होता है और दुनिया में किसी से भी संबंध रह गया दुनिया में किसी से भी अपना संबंध रह गया तो ईश्वर का जो बहुत ही कोमल मधुर आत्मीय संबंध है वो सजीव नहीं होता फिर क्या होता है कि जब तक स्वास्थ्य अच्छा है शारीरिक दृष्टि से उम्र कुछ कम है और इंद्रियां सतेज हैं तो ज्यादा देर तक बैठ सकते हैं ज्यादा देर तक भजन गा सकते हैं ज्यादा देर तक नृत्य कर सकते हैं तो शरीर की सहायता से इस प्रकार की क्रियाओं में अच्छा तो लगता ही है तो अच्छा लगता रहता है मन बहलाव होता रहता है भीतर की नीरस्ता का उतनी उतनी से अपने को दुख नहीं होता क्योंकि बाहर के थोड़े थोड़े सहारे मिल जाते हैं तो इन सहारों पर ईश्वर के बहुत से दिन इस तरह से निकल जाते हैं कि भीतर में उस शक्ति की अभिव्यक्ति की निश्चिंतता भी नहीं आई और क्रिया जनित सुख का राग भी नहीं मिटा और मोह के संबंधियों से संबंध भी नहीं टूटा उस मोह के संबंधियों में शामिल हो करके उनके माध्यम से आदर प्यार का व्यवहार लेकर के आदमी संतुष्ट रहता है अपने को पहलाता रहता है तो समाज इतना उदार है कि आप कहने लग जाएं कि कि ऐसा विश्वास दिलाए परिवार को समाज को कि मैं ईश्वर विश्वासी हूँ मैं ईश्वर के भरोसे रहता हूँ और भजन पूजन करने लग जाए और भ्रष्टाचार ढंग से रहे कोई बुराई समाज को देखने को न मिले तो इतने में खूब आदर और सम्मान भी मिलने लगता है तो अच्छा ही तो लगता है कोई घाटा तो नहीं लग रहा है इस आधार पर बहुत सा समय उस उस परम परमेमा को रस की दशा में भी निकल जाता है जब बाहरी सहारे अपने काम नहीं आते हो तब भीतर का सोनापन सताने लगता है तब साधक को सोचता है कि अरे भाई इतना समय निकल गया और मेरा तो ये काम बना ही नहीं अंदर से ये बात हुई नहीं, तब उसे परेशानी होती है इसलिए स्वामी जी महाराज ने विश्वास और विचार दोनों ही तरह के साधकों को ये पूरा अच्छी तरह से इस बात को बताया कि भाई देखो अविनाशी की विद्यमानता का अनुभव उनकी विभूतियों से जीवन का भरपूर होना ये कभी संभव होगा जब तुम नाशवान से अपना संबंध विच्छेद करोग मानी हुई बात है ना असलियत तो है नहीं असलियत होती तो उसी में हम संतुष्ट हो जाते मैंने मान लिया है तो उस संबंध का प्रभाव अपने पर चढ़ा हुआ है उसको अस्वीकार कर देंगे तो असलियत में तो वो कभी था ही नहीं इसलिए वो मिट जाएगा तो कभी कभी ऐसी भाषा भी महाराज जी कहते थे कि क्या बताएं कितने दुख की बात है कि ईश्वर जी में विश्वास करने वाले लोग मरे हुए संबंधियों को नहीं भूलते हैं और नित्य विद्यमान परमात्मा की विस्मृति हो जाती है दुख की बात है कि मेरी माँ ऐसी थी मेरे पिता ऐसे थे तो ही हो माता पिता तुम ही हो तुम ही हो बंधु सखा तुम्ही हो ये कहना मेरा झूठा हो गया अगर उनके अतिरिक्त मेरा और कोई है उनके अतिरिक्त मेरा और किसी पर ध्यान जाता है तो सब संबंध एक संबंध में विलीन नहीं हुआ और नहीं हुआ तो ऐसी विचित्र बात है फिर उसकी सजीवता होती ही नहीं और भक्त जनों के जीवन में आपने देखा है कि कि जैसे-जैसे उनका विश्वास सजीव होता जाता है इधर का लगाव जो है वो तो पहले ही उन्होंने अपनी तरफ से अस्वीकार कर ही दिया था और नित्य संबंध के प्रभाव से जब रस की निष्पत्ति होने लगती है तो ये सब जो पुराने लगाव बनाए गए थे जिन, जिनकी जरा दरा की निशानी तो मेमोरी ट्रेस जिसको कहते हैं स्नायु में रह गया होगा वो सब भी अपने आप से मिटने लगता है तो स्वाभाविक बात तो यह है कि हम जब ईश्वरीय संबंध पर अपने को समर्पित करने के लिए तैयार हो तो इस तैयारी की पृष्ठभूमि में अपने पुराने सारे सांसारिक संबंधों को अपनी ओर से अस्वीकार कर दें, अपनी ओर से अस्वीकार कर दें फिर जितनी भी वस्तुए अपनी करके हमने अपने पास रख ली थी उसमें ये भी एक वस्तु खास है सबको उनके समर्पित कर दें अथवा संतवाणी के आधार पर गुरुवाणी के आधार पर इस सत्य को स्वीकार कर ही लें कि सृष्टि का मालिक वही एक है और सब कुछ उसी का है थोड़ा आराम मिलता है सब कुछ उसी का है सचमुच इस बात को मान ले तो बहुत आराम मिलता है छोटे से परिवार और एक घर की वस्तु और संपत्ति को संभालने की चिंता में आदमी थकता रहता है लेकिन ईश्वर विश्वास को जीवन में धारण कर लो और सब कुछ उनका है सब कुछ उनका है इस सत्य को मान लो तो उसके बाद किसी भी वस्तु के प्रति ऐसी चिंता आपकी नहीं रहेगी कि हाय इसका क्या होगा ऐसा नहीं रहता है फिर क्या होता है कि प्यारे की वस्तु है तो वस्तु को संभालने में तो बड़ी सरसता आ जाती है अच्छा लगने लगता है ये उनकी चीज है तो खेत कैसे देंगे तोड़ कैसे देंगे बर्बाद कैसे करेंगे अनादर कैसे करेंगे ये सब बातें निकल गये तो वस्तुओं को संभालने में और अधिक तरकता आ गई और भीतर में निष्कामता है ये सब चीजें निर्ममता है ये सब चीजें मेरी नहीं है मेरी नहीं है तो ममता का लगाव खत्म हो गया और प्यारे की है तो उनके उपयोग करने में सरसता आ गई और जितना अपने को दिखाई दे रहा है और जितना वर्तमान कर्तव्य सूझ रहा है संभालने के लिए उसको बहुत ही सरसता के साथ और सजगता के साथ करने के बाद भी अगर कुछ उलट पुलट हो रहा हो तो ईश्वर विश्वासी घबराता भी नहीं है चिंता भी नहीं करता है बड़ा आराम लगता है जब जब हमारे हाथ से कोई बात निकलने लगती है और मुझे ऐसा लगता है कि अब तो ये अपने, अपने बस की चीज नहीं रही अब कैसे संभाला जाएगा तो एकदम से मुझे याद आता है अरे भाई जो अनंत कोटि के को संभाल सकता है उसकी चीज है मेरे सामने कठिनाई आई होगी तो उसमें कहीं मेरी ममता का ले रहा होगा तो हमको सिखाने के लिए कि तुम्हारा बस नहीं चलेगा इसके लिए आ गई होगी कठिनाई और नहीं तो सच्ची बात क्या है कि तो जो अनंत कोटि ब्रह्मांडों को संभाल सकता है संभालने में उस पर कोई भार नहीं आता है वो एक छोटी सी बात को नहीं संभाल लेगा फिर उससे आगे मुझे स्वयं भी सूझता है और अपने साथ के साधकों को भी याद दिलाती रहती हूँ मैं कहती रहती हूँ कि देखो भाई इस शरीर को लेकर के इस दुनिया में हम कुछ करने के लायक जब नहीं थे अथवा ये शरीर जब उत्पन्न नहीं हुआ था तब भी सृष्टि चल रही थी कि नहीं चल रही थी और जिस दिन राम नम सत हो जाएगा उसके बाद संसार खत्म हो जाएगा चलेगा तो मैं बहुत ही आनंदित होती हूँ यह सोच करके कि जिसके संकल्प मात्र से सब कुछ हो जाता है और अब अप्रयास ही जो सारा संभा संभाल रहा है उसके रहते रहते अपने को चिंता करने की कौन सी बात है चिंता बिल्कुल नहीं होनी चाहिए ईश्वर विश्वासी के जीवन में हाँ इस बात की प्रसन्नता मुझे जरूर रहती है कि इतनी बड़ी तुम्हारी मशीनरी उसमें तुमने एक छोटा सा कुर्जा मुझको बना के कहीं पर फिट कर दिया छोटे से छोटे काम के लायक बना करके और तुमने करने का अवसर मुझको दे दिया इसी के लिए मैं बहुत धन्यवादित हूँ के लिए मुझे बहुत अच्छा लगता है अन्य ईश्वर विश्वासी के जीवन में किसी बात के लिए चिंता का कोई स्थान ही नहीं है होनी ही नहीं चाहिए वो, वो मिल्टन की कविता हम लोगों को पढ़ाई जाती थी ऑन हिज ब्लाइंडनेस। नया आदमी था और बहुत ही प्रतिभाशाली कवि था और जल्दी से उसकी आंखें खराब हो गई थी तो बहुत दुखी हुआ तो उस दुख में उसने कविता लिखी आप लोगों में से जिन जिन भाई बहनों को पढ़ने को मिला हो याद ही होगा ऑन हिज ब्लाइंडनेस मिल्टन की लिखी हुई है तो पहले तो उसने दुख प्रकट किया लाइट इज गॉन हाफ द लाइफ पास मेरे जीवन का आधा भाग भी नहीं जीतने पाया कि रोशनी चली गई तो फिर वो अपनी उमंग लिखता है साफ समझा है उसे कोई मतलब नहीं आखिरी बात जो उसने लिखी कि आपके संकेत पर ऑन हिस ऑन हिस बुद्ध स्पीट ऑन फीस एंड बैंक अनेकों अनेकों समुद्रों में और में, जल में और थल में तुम्हारी हजारों हजार एजेंसियां केवल तुम्हारे संकेत पर काम कर रही हैं, सृष्टि का संचालन हो रहा है इसलिए मेरी रोशनी चली गई तो क्या और मैं जो काम करना चाहता था तो नहीं कर सका तो का, फिर भी मैं तुम्हारा सेवक हूँ अच्छा लगा उसको अच्छे स्पिरिट का आदमी था अंत में उसने कहा कि आल्सो वे भी तुम्हारे सेवक हैं, जो सेवा का अवसर पाने के लिए खड़े हैं और प्रतीक्षा कर रहे हैं तो मैं उनमें से हूँ जब तुम अवसर दोगे तुम्हारी सेवा में करूँगा तो बार बार मुझे उसकी बात याद आती है और चिंता के लिए कोई स्थान नहीं है दुख के लिए कोई स्थान नहीं है ये तो सब कुछ उनका है और सच्ची बात है कि उन्हीं की सत्ता से सब कुछ हो रहा है तो ईश्वर विश्वासी साधक जो है उसके लिए भी अहम शून्य होना अनिवार्य है और विचार पंथ के साधक जो हैं, उनके लिए भी अहम शून्य होना अनिवार्य है तो अहम शून्य कब होगा व्यक्ति यदि वस्तु को अपना मानोगे तो सीमित वस्तुओं से लगाव बन गया तो सीमित अहम भाव पोषित हो गया अगर संसार की किसी प्रकार की कामना रखोगे तो संसार की कोई सीमित वस्तु तुम्हें चाहिए तो उसकी जड़ता के प्रभाव से तुम्हारे भीतर जड़ता छा जाएगी और उसकी सीमा के प्रभाव से तुम्हारा सीमित अहम भाव जीवित रहेगा और वो वस्तु मिल गई तो उसके मिलने के सुख भोगने के फल में सीमित अहम भाव पोषित होता रहेगा और कुछ काम करने की का राग है और उससे प्रेरित होकर के काम किया सफलता मिल गई तो कर्ता का अभिमान पोषित हो गया और कर्ता का अभिमान पोषित हो गया कि यह मेरी बहादुरी है कि मैंने ऐसा काम कर लिया तो आप उससे उस नित्य तत्व से उस परम प्रेमास से अपने को बहुत दूर पाएंगे आपके भीतर जो अपने और उनके बीच की दूरी खासित हो रही है इसका खास कारण तो यही है कि सीमित अहम भाव को हम लोग पोषित करते रहते हैं तो विश्वास पथ के साधक भगवान का नाम लेना बहुत आसान मानते हैं, ले नहीं पाते हैं, लेकिन लेना बहुत आसान मानते हैं, और एक बहुत पढ़े लिखे बड़े विद्वान पुरुष अब उनका शरीर नहीं रहा तो बहुत दिनों तक उनको उन्होंने अपने को भ्रम में रखा इस भ्रम में कि अरे भाई जो होता है वो तो प्रभु की कृपा से होता है और मैं जब स्वामी जी महाराज के पास बैठकर थे अपनी पूर्व तैयारी जो होती है कि मैं निर्मम हो जाऊँ मैं निष्काम हो जाऊँ मेरे में से सब संबंध खत्म हो जाए मेरे में से सब विश्वास निकल जाए एक ही विश्वास रह जाए एक ही संबंध रह जाए इसके लिए हमेशा स्वामी जी के पास बैठकर के अपने पुराने दुर्गुणों की चर्चा करती रहती उनका उनका विश्लेषण कराती रहती और उसमें से रास्ता निकालने की कोशिश करती तो वो सज्जन जो थे वो मुझको कभी कभी बहुत विनोद में प्यार भी करते थे छोटी बहन की तरह मानते भी थे और विनोद में मुझको चिढ़ाते भी करते तो कहते कि देखिए देखिए बहन जी तो आपको तो बड़ी बड़ी तैयारी करके जा रही है और मैं तो भाई बैठा हूँ उनके भरोसे से तो बड़ी तैयारी करके आप फर्स्ट क्लास में बैठेंगी और मैं बे, मैं बे तैयारी का फर्स्ट क्लास में बैठूंगा लेकिन स्टेशन आएगा तो मैं पीछे रहूंगा क्या <laughs> <laughs> अर्थात बे तैयारी के चले जाएंगे तो उनका ये कहना भी सिद्ध नहीं हुआ और मेरी ओर से तैयारी करना भी सिद्ध नहीं हुआ मेरी तैयारी में मेरा अहम था और उनकी बेतैयारी में उनकी लापरवाही थी दोनों ही अधूरे थे अनुभवी संत ने दोनों को सुलझा दिया मेरे को तो ये कहा कि लाली तुम तुम अपनी सुंदरता से उस अनंत सौंदर्यवान को रिझाना चाहती हो तो वो पटा तुमसे कम सुंदर नहीं है कि तुम्हारी सुंदरता पर रुझ जाएगा तो हमारा अभिमान गया जो तो सारी सृष्टि को समझदारी दे सकता है उसको किस समझ से पकड़ लोगी तुम तो समझ के आधार पर कोई भक्त नहीं बनता है तुम्हारी समझदारी उसको पकड़ने में काम नहीं आएगी तो ऐसा ऐसा करके मेरी समझदारी का यह अभिमान मेरे भीतर से कलाया और लापरवाही रखो कि हम कामना भी रखेंगे ममता भी रखेंगे और माने हुए संबंधियों का मोह भी रखेंगे और उनकी उनके सुख दुख का प्रभाव भी रखेंगे उनको खुश करने की चेष्टा में भी रहेंगे तो भाई वे तो इतने इतने प्रेमी हैं तुम्हारे इतने प्रेमी हैं कि की और कोई दूसरा संबंध और दूसरा ध्यान और दूसरा चिंतन उनको सुनाता ही नहीं है तो महाराज कहते हैं कि देखो देव जी अगर दुनिया के एक तुच्छ से तुच्छ पदार्थ का भी राग तुम्हारे भीतर है कि ममता और कामना तुम्हारे भीतर है तो वे उसमें प्रवेश करना पसंद नहीं करते हैं लाली अपने को पूरा का पूरा खाली करो धोली में जो भर के लाई हो उसको झाड़ दो बिल्कुल खाली हो जाओ तब मैं सगाई की बात करूं तो विनोद की भाषा भी होती थी और बड़ा सत्य भी है भक्ति पंथ के साधकों में इस बात का बहुत ही ध्यान रखना चाहिए कि भक्ति के साथ अगर ज्ञान का पक्ष नहीं रखोगे निर्मम और निष्काम होने की शर्त अपने साथ नहीं रखोगे तो मानते ही रहो मानते ही रहो प्रत्यक्ष आनंद जो होता है उससे वंचित रहना पड़ेगा इसलिए महाराज जी ने कहा कि निर्विकारता तो पृष्ठभूमि में होनी ही चाहिए भक्त कौन होता है जो मुक्त होता है अर्थात जिसको कुछ नहीं चाहिए वो भक्त हो सकता है जिसको कुछ भी चाहिए वो भक्त नहीं हो सकता तो हजार प्रकार की कामनाएं भी रखो अपने अपने विविध प्रकार के संकल्प भी रखो और भक्ति के आधार पर अपने व्यक्तित्व की पूजा भी पसंद करो और चाहो भक्ति रस से तुम्हारा जीवन पूर्ण हो जाए तो ये संभव नहीं होता समर्पण है पक्का हो उसके लिए आवश्यक क्या है तो अब महाराज जी की बात देखिए एक सभा में बैठे तो किसी ने प्रश्न किया कि स्वामी जी महाराज जयपुर के बाद आपका कहाँ का प्रोग्राम है तो कहते हैं कि भैया है है। गेंद को क्या पता है कि खिलाड़ी किधर फेंकेगा इसको समर्पण करते हैं गेंद को क्या पता है कि खिलाड़ी किधर फेंकेगा मुझे क्या मालूम इधर भेज देंगे चला जाऊंगा इधर लुढ़का देंगे लुड़क जाऊंगा एक दूसरे प्रसंग में अभी मैं सुन रही थी पांच सात दिन पहले वचन के तो उसमें चर्चा आई तो कहते हैं कि अब तो ऐसी आवश्यकता मालूम होती है साधक समाज की सेवा के लिए कि ऐसे ऐसे रहना चाहिए तो तत्काल उसी समय कर रहे हैं कि हे प्रभु ये मेरा संकल्प हो तो इसको कभी मत पूरा करना और साधकों की भलाई के लिए तुम्हारा संकल्प होगा तो अपने आप पूरा हो जाएगा मैं क्या सोचू तो ईश्वर विश्वास में सजीवता लाने के लिए सब प्रकार के संकल्पों से फ्री होना कितना जरूरी है अब हजार तरह का संकल्प अपने भीतर हम लोग रखते हैं। अब ऐसा करेंगे तो अच्छा होगा अब यहाँ जाएंगे तो अच्छा होगा अब यू रहना यू इस प्रकार का रहन सहन मिले तो अच्छा होगा और जिसके ऊपर आप सर्वस्व ने छावर करने बैठे उसी के आगे हजार दरखास्त हे भगवान ऐसा हो जाए तो बड़ा बढ़िया हो हे प्रभु ये यो कर देना तो बड़ा मजा आएगा तो ये क्या समर्पण हुआ भाई तो हम उनके काम आने के लिए अहम शून्य होकर हर प्रकार से उनकी प्रसन्नता पर अपने को छोड़ने गए थे कि उनसे भी संबंध बनाकर कुछ अपना ही मंतव्य पूरा करने गए थे तो जिसके पास अपना मन है जिसके पास अपने संकल्प है जिसका दुनिया में और किसी से भी संबंध है उसका विश्वास सफल कैसे होगा मन बहलाव तो हो जाता है मन बहलाव खूब हो जाता है अच्छा भी लगता है परिवार में और समाज में कुछ आदर सम्मान और सुविधाएं भी मिल जाती हैं। सिद्ध कहाँ होता है इसलिए भाई आप तो भी भाई बहन बैठे भाई बहन विश्वास पंथ के साधक होंगे आपको सभी जागरों के लिए है आपकी बात में विशेष रूप से कह रही हूँ स्वामी जी महाराज ने विचार पंथ वालों को निराश्रय और स्वाश्रय और हरि आश्रय विश्वासियों के लिए हरि आश्रय ऐसे करके बताया था तो चाहे स्वास्थ्य लो चाहे हरियाश्रय लो दुनिया का आश्रय छोड़ना सभी साधकों के लिए आवश्यक है ये बात आपको जंच रही है कि नहीं जंच रही है तो अगर विश्वास पथ में सजीता लाना ही चाहते है कि भाई नाम को याद करने की जरूरत न रह जाए अपने आप ही स्मृति जागृत हो जाए ऐसा अगर हम लोग पसंद करते हैं तो इस दिशा में प्रयास जो हमारा होगा वो केवल इतना होगा कि जो जो उत्पत्ति विनाश की तरफ मेरा लगाव है उसको तोड़ने में सब शक्ति हम लोगों को तो जुटा देनी चाहिए तो वृद्ध माता पिता की सेवा नहीं छूटेगी छोटे नंधे बच्चों की सेवा नहीं छूटेगी कि आए हुए अतिथियों का आदर सत्कार बंद नहीं होगा ये सब बाहर की बातें नहीं बदलेंगे लेकिन भीतर की बात बदल जाएगी वो बदलना बहुत जरूरी है जब एक को जगत का मालिक माना तो फिर इस एक शरीर पर भी अपना अधिकार न मानना बहुत तो जरूरी है और जगत का मालिक जब उनको माना तो फिर किसी वस्तु को अपना नहीं मानना अधिकार नहीं जमाना बहुत जरूरी है और एक ही से सारा जान करके उनकी खातिर कर दो अपना अपना मानने से ममता का संबंध बढ़ाने से फिर अधिकार भी बन जाता है फिर अधिकार की पूर्ति नहीं होती है तो क्षोभ भी हो जाता है फिर सहायता की आशा भी बन जाती है और सहायता मिलने लग जाती है तो राग भी बन जाता है तो जिस हृदय में पवित्र प्रेम की धारा हम पसंद कर रहे हैं उसमें राग द्वेष का दूषण ना आवे इसके लिए अपने को सावधान करना है तो विवेक के प्रकाश की सहायता नहीं लीजिएगा तो प्रेम तत्व जो है वो राग द्वेष से दूषित हो जाएगा ठीक है ना तो ये सब प्री कंडीशन हैं ये सब पहले की तैयारियां हैं जिनमें हम लोगों को काफी सावधान रहने की जरूरत है और आगे की बात तो ऐसी है कि भाई अपनी ओर से जो कुछ हम करते हैं तो अहम शून्यता की खड़ी में सत्य की अभिव्यक्ति का अनुभव साधक को हो जाता है सेवा काल में भी समय समय पर होता है प्यारे की प्यारी सृष्टि और इसको सहयोग देने में उनको प्रसन्नता होगी तो इस बात की याद आने मात्र से रक्त की वृद्धि होने लग जाती है तो प्रवृत्ति काल में भी उस रक्त के प्रवाह से रोम रोम ऐसे ही अपलब्ध होने लग जाता है बहुत अच्छा लगने लग जाता है और निवृत्ति काल में समर्पण भाव में अब इस समय मुझे कुछ नहीं करना है तो मुझे कुछ नहीं करना है अहम कृति शांत हो गई तो तो अहम का आभास उस समय खत्म हुआ तो उसी क्षण में कभी भी देर नहीं लगती सत्य की उपस्थिति का उनके स्पर्श का एक संत ने कहा कि सत्य के स्पर्श का अनुभव होता है आनंदमयी माता ने कहा और स्वामी जी महाराज ने कहा कि उसकी उपस्थिति का अपने को अनुभव हो जाता है तो उपस्थिति का अनुभव हो जाए और सत्य का स्पर्श हो जाए और एक बार मैं वृंदावन में वार्षिकोत्सव के समय ऐसे ही बोल रही थी तो उन दिनों में अपनी असमर्थता की पीड़ा बहुत थी मुझको हाय मुझसे ममता भी नहीं छूटी हाय मेरे ये संकल्प भी नहीं गए बहुत दुखी थी मैं तो उसी दुख के आवेग में बोल रही थी तो पता नहीं क्या क्या हुआ होगा तो जब खत्म हुआ बोलना तब स्वामी महाराज कहने लगे कि आज आप सत्य से अटैच्ड होकर बोल रही थी। तो मुझे तो नहीं पता चला कि मैं क्या कर रही थी लेकिन महाराज जी ने मुझको ऐसे सुनाया कि चाहे तो अपनी असमर्थता की पीड़ा में अहम गल जाए और चाहे उनकी कृपा की महिमा में अहम गल जाए कृपा की महिमा से भी हो जाता है वो तो महामहिम की महिमा अब मुझे क्या चिंता है मैं उनका बालक उनकी कृपा में गोद में विश्राम में हूँ तो मैं विश्राम में हूँ मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ तो उस आनंद में अहम कृषि शांत हो जाती है तो उसमें भी ये बात हो जाती है और अपनी असमर्थता की वेदना में हम बन जाता है तब भी ये बात हो जाती है तो तत्काल शरीर को लेकर धरती आरोप बैठे हुए भी उस अशरी परम प्रेमाश पर की उपस्थिति का उनकी करुणा और कृपा का अनुभव आप ले सकते हैं प्रयोग करके देखिए महाराज जी कहते हैं ना हो जाए तो मुझको गोली मार देना ना होने की कोई बात नहीं हो जाएगा जरूर